बिना संत की कृपा के संसार में किसी को कुछ हो वो, तो वो तो नहीं मिल सकता भाई देखो सीधी बात है आपको मिठाई बनाना सीखना है हलवाई के पास जाना पड़ेगा आपको पहलवानी सीखनी है तो किसी पहलवान के पास जाना पड़ेगा आपको अलंकार बनाना सीखना है तो किसी स्वर्णकार के पास जाना पड़ेगा और यदि आध्यात्मिक विज्ञान में प्रवेश पाना है भगवान की कृपा प्रसाद का स्वाद चखना है तो वो तो उस विषय के किसी मर्मज्ञ किसी संत के सानिध्य में ही जाना पड़ेगा ऐसा महापुरुष कहते हैं कि पारसमणी लोहे को पारसमणी के सानिध्य में लोहा आता है तो क्या बनता है पारस और लोहा दोनों मिल जाते हैं तो लोहा सोना बन जाता है परंतु पारस नहीं बनता पारस और लोहा मिलते हैं तो लोहा उसकी क्वालिटी बदल जाती है गुणवत्ता आ जाती है उसकी कीमत बढ़ जाती है लोहा माने सोना हो जाता है परंतु सो, सोना हो सकता है पारस नहीं हो सकता संत की विशेषता है कि संत के सानिध्य में कोई आएगा तो सोना बना नहीं बनाता और सीधे संत बनाता है और संत को अनंत बना देता है पारस की विशेषता है कि लोहे को सोना बना देगा परंतु तो संत बीच में नहीं लटकाता है भगवान की विशेषता है सोई जाने जयी देहु जनाई और जानत तुम ही तुम ही हो जाएगी जिस पर भगवान की कृपा होगी वही भगवान को जान पाता है और जो भगवान को जान लेता है वो भगवत रूप हो जाता है इसलिए नारद जी महाराज के सानिध्य का प्रभाव रतना कर आज ब्रह्म के समान ब्रह्म ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि बन गए हैं और वाल्मीकि जी महाराज आश्रम पर बैठे नारद जी आए हैं उठकर खड़े हुए चरणों में दंडवत प्रणाम किया हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन किया प्रभु आपकी कृपा हो गई मेरा जीवन बदल गया मैं तो घोर अंधकार में पाप की खाई में डूबा हुआ था मुझको अच्छे और बुरे का कोई ज्ञान नहीं था विधि निषेध का कोई बोध नहीं था मुझको हित और अहित का भेद करना नहीं आता था आपका सानिध्य मिला आपकी कृपा हुई मेरा जीवन बदल गया भगवान अब ऐसी कृपा करो मेरे मन में एक भाव जग रहा है दुनिया में ऐसा कोई महापुरुष बताओ जो धर्मवान हो शीलबान हो सत्यवान हो गुणवान हो वीरबान हो जिसका क्रोध और हर्ष अमोघ हो ऐसा दुनिया में कोई है जिसमें सब गुण ही गुण हो हम घड़ी जानना चाहेंगे तो कैसे पता मतलब लगेगा हो गया सु में बोले सियावर रामचंद्र भगवान की ये जयकारा थोड़ा जोर से लगाना चाहिए हमको लगे कि आप जग रहे हैं जयकारा माने जगकारा है और ये कह सकते हैं कि जयकारा माने हमारी बैटरी को चार्ज करने का मंत्र है आप जितना अच्छे से जय लगाएंगे जयकारा बोलेंगे उतनी बैटरी चार्ज होती चली जाएगी और जितनी अच्छी बैटरी चार्ज होगी उतनी अच्छी दिन हो जाएगी आवाज दिन होती चली जाएगी ये आपके हाथ में है बोले सियावर रामचंद्र भगवान की नारद जी महाराज से पूछा भगवान ऐसा कोई महापुरुष है जिसमें सब गुण ही गुण हो तो नारद जी ने कहा भैया दुनिया में ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिसमें सब गुण ही गुण हो तो दुनिया में ऐसा भी कोई नहीं है जिसमें सारे दोष ही दोष हों बुराई ही बुराई हो ये बात अलग है किसी में दोष ज्यादा होते हैं किसी में गुण ज्यादा होते हैं जितना अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो अच्छाइयों की ऊंचाई पर बैठा हुआ कोई महामनीषी प्रतीक महापुरुष हो हम तो बहुत खुले मन से बात करते हैं भैया हम किसी को मीठी मीठी बात नहीं करते दुनिया थोड़ी बहुत भोली है किसी को भी भगवान बनाने पर उतर आती है इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता और तो दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल इंसान पैदा नहीं हुआ जिसमें कोई भूल ना हो कोई चुक ना हो कोई कमी ना हो भगवान से कभी कोई कमी हो नहीं सकती भगवान में कोई कमी नहीं हो सकती और इंसान ऐसा कोई पैदा हुआ नहीं कि जिससे कोई अपने जीवन में क्या ना हो भूल ना हो और तुमने जबरदस्ती किसी इंसान को मिल करके भगवान बना दिया भगवान मान लिया भगवान कहना शुरू कर दिया और फिर उससे कोई चूक हो गई तो फिर आसमान टूट जाता है भगवान से कमी हो गई भगवान से बोली सियावर रामचंद्र भगवान की श्री महारद जी महाराज ने कहा बाल्मीक जी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसमें कोई दोष ना हो परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ऐसे हैं कि दुनिया अपनी कितने भी सूक्ष्म दूरवीन लगा करके देख लेगा तो कोई दोष नहीं पा सकेगा और यदि भगवान राम में कोई दोष तुमको दिखाई दे तो भगवान राम का दोष नहीं होगा तुम्हारी दृष्टि का दोष होगा हम सुनते हैं कभी कभी बीच बीच में लोग मिलते हैं कि राम में भी कोई कमी है सीता जी को त्याग दिया सुपर्णा की नाक काट दिया ऐसा कर दिया सम्भुक का वध कर दिया नहीं लोग ढूंढते हैं भगवान राम के चरित्र में किसी को दोष दिख रहा है उसको अपनी दृष्टि का उपचार कराना चाहिए भगवान में दोष नहीं है श्री सिंह महाराज ने कहा बालगीर जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऐसे हैं जिनमें कोई दोष नहीं है और भगवान राघविंद्र सरकार जो इच्छा को वंश में अवतरित होकर के आए हैं जो साथ साथ नारायण के अवतार हैं और एक बात बताएं राजा कभी भगवान नहीं हो सकता और भगवान कभी राजा नहीं हो सकता दोनों को समझ लीजिए राजा के साथ कभी भगवत्ता नहीं जुड़ेगी और भगवान के साथ कभी राम नहीं जुड़ेगा क्योंकि तो राजा में भगवत्ता हो ही नहीं सकती दुनिया में एकमात्र अवतार भगवान राम ऐसे हैं जो राजा भी हैं और भगवान भी हैं। किसी भगवान के आगे राम नहीं जुड़ राजा नहीं जुड़ता है और किसी राजा के आगे भगवान नहीं जुड़ता है बोले राजा रामचंद्र भगवान की ये के ये दुनिया में अनूठे उदाहरण हैं जिनके नाम के आगे राजा भी लगा है और भगवान भी लगा है जिन्होंने राजा बन करके अपने राजा बन की राजा राजापन की भी सुरक्षा की और अपनी भगवत्ता पर भी आंच नहीं आने दे राजा का में है अपनी प्रजा की प्रसन्नता के लिए अपनी सारी खुशियों को दाप पर लगा दे राजा अपने लिए नहीं जीता राजा प्रजा के लिए जीता है और जो प्रजा के लिए जीता है वही सच्चा राजा है भगवान राम ने अपनी प्रजा की प्रसन्नता के लिए पत्नी को भी त्यागना पड़ा तो त्याग दिया अपने सुख को भी त्यागना पड़ा तो त्याग दिया अपने राज्य को भी त्यागना पड़ा तो त्याग दिया राजा राम का एक सिद्धांत है आज तो कहते हैं कि एक वोट भी ज्यादा मिल जाएगा तो हम जीते हुए माने जाएंगे और भगवान राम कहते हैं कि एक व्यक्ति भी मेरा विरोध कर देगा तो मैं जीता हुआ नहीं मानूंगा भगवान राम को राज्याभिषेक का उद्घोष हो गया घोषणा हो गई प्रातःकाल भगवान राम राजा बन जाएंगे पूरी अयोध्या में एक व्यक्ति माने मंथरा एक दासी जिसको कोई नहीं पूछता था उसको अच्छा नहीं लगा पूरी अयोध्या में एक व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि राम राजा बने आप कहोगे नहीं एक और है कौन कौन है दूसरा के कई थी नहीं बना दी गई इसलिए हम तुम्हारी बात मान लेते हैं डेढ़ व्यक्ति है ऐसा जो अयोध्या की राज्य गद्दी पर राम को बैठते हुए नहीं देखना चाहता एक मंथरा और आधी के कई मंथरा ने कहा कि राम राम राजा बनने वाले हैं गई इतनी खुश हो गई इतनी खुश हो गई अपने गले में पड़ा हुआ बहुमूल्य हार मंत्रा के गले में डाल मेरा राम राजा बनता है इससे बड़ी खुशी और क्या होगी मैं कब से तप करती थी कब से परमात्मा को मनाती थी मेरा बेटा राम राजा बन जाए और हे विधाता यदि मैंने अपने पूर्व पूर्व जन्मों में कोई तप किया हो तो ये राम और सीता अगले जन्म में मेरे पुत्र और पुत्र बधु बन मुझे मिले कई थी नहीं के कई षड्यंत्र के द्वारा कुसंग के द्वारा बेचारी फंसा ली गई भगवान राम इसलिए राजा नहीं बने कि एक व्यक्ति विरोध करता है मुझे मंजूर नहीं है और आज की सत्ता देखिए आज तो एक ही वोट पर सारा खेल वाल्मीक जी महाराज को बहुत आनंद हुआ भगवान ये राम कौन है इनकी थोड़ी कथा तो सुनाओ। तो संक्षेप में श्री नारद जी महाराज ने बाल्मीक जी महाराज को भगवान राम के अवतरण से लेकर के रावण वध तक की सारी कथा सुना दी एवं भविष्यति एवं भविष्यति एवं भविष्यति राम राजा ये होगा ये होगा ये होगा बोले सियावर रामचंद्र भगवान की और अंत में कहा भगवान राम रावण का बध करने के बाद अयोध्या की राज्य गद्दी को सुशोभित करेंगे अपने जीवन में कई अश्वेध यज्ञ करेंगे इस आख्यान को भगवान राम की कथा को सुनने वाला इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदित यह पठे राम सर्वं सर्व प्रमुच्यते जो भगवान राम की इस मंगलमय कथा को सुनता है वेदों के द्वारा सम्मत इस कथा का श्रवण करता है वो सर्वविध पापों से विमुक्त होकर के पवित्र आत्मा परमात्मा को प्राप्त करता है जब नारद जी जाने लगे वाल्मीकिजी महाराज के मुखमंडल पर तेज देखा तो धीरे से कान में कहा अरे बाल्मीक जी तुमको मैंने राम की कथा सुना दी है अब इस राम के चरित्र को आप ग्रंथ रूप में बनाकर के लोक कल्याण के लिए वाल्मीक जी ने कहा महाराज मैंने तो अभी एक अक्षर भी कभी नहीं पढ़ा मैं ग्रंथ कैसे बना सकता हूं तो नाराज जी ने कंधे पर हाथ रख कर के कहा अब तो ग्रंथ तुमसे बन गया अब नाटक करना है अब तो केवल अभिनय करना है ग्रंथ तो बन चुका तुम्हारे हृदय की उर्वरा भूमि पर भाव भूमि पर मैंने रामकथा का बीज गो दिया है नारायद जी महाराज कह रहे खेत में जब कोई बीज बोने जाता है तो नहीं पता होता कि उगेगा कि नहीं उगेगा कदाचित खेत में बोया गया बीज धोखा दे जाएगा परंतु संत के द्वारा किसी अच्छे हृदय की भावभूमि पर डाला गया सत्संग का भगवान की भक्ति का बीज कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है नाराज जी ने कहा कि मैंने ठीक समय पर ठीक भूमि पर अच्छा बीज बो दिया है और, और, महात्मन जब तक दुनिया में सूर्य और चंद्रमा रहेंगे ये धरा और गगन रहेगा ये नदियां और पर्वत रहेंगे ये सागर सरिता रहेंगी तब तक तुम्हारे तब तक तुम्हारे द्वारा सृजित वो ग्रंथ अमर रहेगा ये वाल्मीकि रामायण तब तक रहेगी जब तक दुनिया रहेगी अभी बना नहीं और एक संत आशीर्वाद देकर के जा रहे बालमिक जी महाराज सोचने लगे कि इतने बड़े महात्मा ने ये अचानक मेरे जैसे व्यक्ति पर इतनी कृपा क्यों की है कई बार लोगों का दिमाग बहुत दौड़ता है अरे यार कोई स्वार्थ होगा कोई गड़बड़ होगी क्यों मेरे पीछे पड़े हैं कोई चक्कर जरूर है नकारात्मकता हृदय को इतना जल्दी घेर लेती है कि कोई न कोई मतलब होगा और ये नहीं सोचते कि देखो कैसा मैं आ, आ, कैसा बड़भागी हूं किसी संत की मेरे ऊपर दृष्टि पड़ गई इन्होंने कुछ ना कुछ जरूर मेरे अंदर झांक करके देखा होगा मैं क्या बताऊं आपको वास्तव में संत की कृपा का तो अनुभव बिना भगवान की कृपा के हो नहीं सकते आज हम यहां बैठे हैं ये भी किसी संत की कृपा है बहुत साधारण ढंग से जीवन जाता था पढ़ते लिखते खाते पीते सोते खेलते खूब जो खूब खेलते थे खूब खाते थे एक बड़े पुण्य आत्मा, बड़े पुण्य स्लोक प्रातस्मरणीय महापुरुष पूज्य स्वामी दंडी स्वामी दंडी स्वामी सुखताल वाले महाराज जी कहा जाता था उनका पूज्य स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हम भागवत पढ़ सकते हैं रामायण पढ़ सकते हैं जीवन में प्रथम मिलन और वो बोलते हैं कि तुम भागवत पढ़ो हमारे पैर के तलवे से लेकर के यहां सिर पर्यंत जितने शरीर पर रोग होंगे ऐसे बिजली सी कौध गई हमने हमने कहा महाराज जी हम भागवत पढ़ के क्या करेंगे आजकल कर तो नाचने गाने वालों का जमाना है ना हम नाच सकते हैं ना गा सकते हैं तो भागवत पढ़ने से क्या होगा हमारी जैसी सोच थी उस हिसाब से बोल दिया उन्होंने कहा अरे पागल कौन कहता है नाचने और गाने के लिए तुम भागवत पढ़ोगे तो पढ़ा तो सकते हो और हम अगले सौ वर्ष तक निश्चित तो हो सकते हैं कि एक ग्रंथ सुरक्षित तो हो गया हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वो दिन भी कभी आएगा कि हम किसी को श्लोक किस पढ़ा पाएंगे और वो कहते हैं कि हम अप, अपने एक महापुरुष को शास्त्र की रक्षा की कितनी चिंता हो सकती है वो कहते हैं और जिन दिनों उनकी में उनकी शरण में मैं नहीं आया जिन दिनों उनकी शरण मुझको संयोग से उनकी कृपा से सौभाग्य से मिली उस समय वो लगभग बानवे या पचानवे साल की उम्र में थे वो कहते हैं हम अपने नेत्र आ, बंद करते वक्त सुकून का अनुभव करेंगे कि ग्रंथ सुरक्षित तो हो गया महापुरुष क्या झाक करके देखते हैं उस बात को हम ऐसा समझते हैं हम हम अपने मन में सोचते हैं हम तो संसार रूपी अंधे कुएं में पड़े हुए थे पहले कुआ से पानी खींचा जाता था जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कुआ से पानी खींचते थे और कभी कभी कुआ में बाल्टियां बाल्टियां गिर जाती थी ना कुआ में बाल्टी गिर गई अब कैसे निकालेंगे तो कैसे निकालते थे कांटे जैसे होते थे चार पांच लगे रहते तो फेंक देते नीचे कोई कुआ से आ जाएगा बाल्टी निकल आ कुआ में जब बाल्टी गिरती है तो खाली गिरती है और जब निकलती है तो चाहे आधी भरी हो चाहे चौथाई भरी हो वो भरी हुई निकलेगी कि नहीं अभी तक शायद खाली बाल्टी कभी नहीं निकली हो। हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम तो अंधे कुए में पता नहीं कितने जन्मों से वो बाल्टी बने पड़े थे और उन महापुरुष की कोई बाल्टी कोई कमंडल उस कुआ में गिर गया था वो निकालना किसी और को चाहते थे निकल कोई और बाल्टी आएगी ऐसा हो जाता था कभी कभी पहले से कई बाल्टी पड़ी हैं हम अपनी खोज रहे और दूसरी निकल आई वो बाल्टी कब की खाली पड़ी गिरी होगी और तो निकाली गई उस बाल्टी में कुछ भरा हुआ बिना संत की कृपा के संसार में आज तक न किसी को कुछ मिला और हमारा मन कहता है आगे भी कर कभी खासकर संसार की संपत्ति की बातें एक अलग है कम से कम आत्मिक शांति आध्यात्मिक शांति तो बिना संत की कृपा के, तो के नहीं मिलेगी भगवान की कृपा तो बिना संत की कृपा के नहीं मिलेगी अंतर मन में सुकून तो बिना संत की कृपा के नहीं मिलेगा श्री बालमिक जी महाराज को लगा कि इतने बड़े संत ने कोई बात कही है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी ऐसा सोच रहे थे अपने शिष्य भरद्वाज को लिया तमसा नदी के किनारे स्नान करने को गए स्नान करने जा रहे थे वस्त्र उतार दिए थे अचानक एक घटना घट गट गई क्रौंच संस्कृत में कहते हैं क्रौ पक्षी और हिंदी में उनको सारस कहते हैं शायद सारस।, सारस जानते हैं हंस के जैसा एक जोड़ा होता है और उस पक्षी की विशेषता होती है कि दोनों अलग नहीं रह सकते हो